उत्पत्ति प्रकरण सर्ग की बर्बादी को सुनकर राजा रानी को भयभीत देखकर राज राजी को भयभीत देखकर राजा का युद्ध के लिए घर से निकलने का और लीला के तत्व का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इसी बीच में राज रानी जिसके शरीर के रोम रोम से यौवन चलक रहा था जैसे लक्ष्मी कमल के कोटर में प्रवेश करती है वैसे ही राजा के घर में प्रविष्ट हुई जिसमें लीला और सरस्वती देवी स्थित थी राजरानी की मालाएं और वस्त्र चंचल थे, भिन्न हार वह व्याकुल थी। और दासिया उसके पीछे चल रही थी और वह भय विवल थी चंद्रमा की तुल्य सुंदर उसका मुख था संपूर्ण अंग बसीड़े के समान गौर थे उसका स्तनमंडल श्वासोच्वास से हिल रहा था उसके दांत सितारों से मिलते जुलते थे वह मूर्तिमति बिजली के तुल्य थी राजमहल में प्रविष्ट होने के अनंतर जैसे निवेदन किया महाराज देवी अंतपुर से हम लोगों के साथ भाग कर जैसे वायु के झोंकों से विताड़ित लता वृक्ष की शरण लेता है वैसे ही आपकी शरण में आई है महाराज आपकी अनान्य रानियों को जैसे महासागर की बड़ी बड़ी लहरी लहर तटवर्ती वृक्षों में आश्रित लताओं को हर ले जाती है वैसे ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बलवान शत्रु हर ले गए हैं। अचानक आए हुए उद्धत शत्रुओ ने अंत पूर्व के संरक्षार्थ नियुक्त अधिकारियों को ऐसे चकना कर डाला जैसे कि सहसा झोंकी के साथ आई हुई भीषण आधी सुंदर वृक्षों को चकना कर डालती है वर्षा ऋतु के बढ़ने के कारण विपुल कलकलनाद करने वाला जलप्रवाह प्रवाह जैसे कमलों को छिन्न भिन्न कर मटियामेट कर डालता है वैसे ही दूर से निशंक होकर आए हुए हो शत्रुओं ने रात्रि के समय हमारे नगर को लूट लू खसोट लू डाला है धुए की वृष्टि कर रही तेज धक् धक शब्द करने वाली तथा सांप की नाई लपलपा रही ज्वालाओं से युक्त अग्नि ने तथा तलवारों ने तलवारों को लिए हुए असंख्य शत्रुओं शत्रु सैनिकों ने हमारे नगर में प्रवेश किया उनके अत्याचार का कहा तक वर्णन करें, जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुरी को, कुरदी को यानी एक प्रकार के मृग या पक्षी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है वैसे ही वे क्रूर शुरू शत्रु सैनिक विविध हावभाव से हावभावों से संपन्न राणियों को जो रो रही है, जो रो रही और चिल्ला रही थी जबरदस्ती घसीट ले गए हैं। महाराज इस प्रकार जो यखा प्रशाखाओं से प्र, प्र, प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त आपत्ति हम लोगों के ऊपर आई है उसका समूल निवारण करने में केवल महाराज ही समर्थ है महारानी की सखी के मुह से यह सुनकर राजा ने देवियों की सरस्वती और लीला की ओर देखकर कहा देवियों चूंकि ऐसा विपत्तियों का पहाड़ हमारी परिजनों पर टूट पड़ा है अतः मैं युद्ध करने के लिए समर भूमि में जाता हूँ आप क्षमा करें मेरी अनुपस्थिति में मेरी यह पत्नी आप लोगों के चरण कमलों की सेवा करेगी आप इसकी रक्षा करना ऐसा अभिप्राय है ऐसा कहकर राजा जिसकी आंखें शत्रुओं को शत्रुओं शत्रुओत अत्याचार से लाल हो गई थी जैसे मत्तहातियों ने जिसका मतहा भिन्न कर दिया हो ऐसा सिंह गुहा से निकले वैसा वैसे घर से निकला प्रबुद्ध लीला ने अपनी आकृति के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हुई सी देखा प्रबुद्ध लीला ने कहा हे देवी जो मैं हूँ वही यह कैसे जो मैं युवा अवस्था में थी वही मैं इस रूप में कैसी स्थित हूँ इसमें क्या रहस्य है यह कृपा कर मुझसे कहिए। भाव यह है, है कि मैं अपने आप से भिन्न नहीं हो सकती और अतीत अवस्था की स्थिति का भी संभव नहीं है फिर यह अघटित घटना कैसे हे देवी ये मंत्री आदि नागरिक तथा बल और वाहन से युक्त योद्धा सभी वे ही है ये लोग सभी जैसे यहाँ पर स्थित है वैसे ही वहाँ पर भी स्थित हे देवी जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंब रूप से जा वस्तु जो बाहर और भीतर भी रहती है वैसे ही ये सभी वहां पर हैं पर और यहाँ पर कैसे स्थित है क्या वह चेतन है श्री देवी ने कहा हे लीले भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है वैसा ही क्षण भर में बाहर पदार्थों का अनुभव होने लगता है जैसे में चित्त द्वारा द्वारा अनुभूत जाग्रत पदार्थों के आकार को को प्राप्त प्राप्त हो जाता है, है। वैसे ही चिति होती है। देश और काल की अल्पता या विपुलता तथा विचित्रता पदार्थ जन्य नहीं है यदि वह पदार्थ जन्य होती तो पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती बाह्य पदार्थ अभ्यंतर से प्रतीत होते है इसके लिए दृष्टांत खोजने के वास्ते दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में स्वप्निक पदार्थ दृष्टांत है जो सभी को अनुभूत है चैतन्य में होने के कारण चैतन्य का अभ्यंतर जगत बाह्य सा प्रतीत होता है इस विषय में स्वप्न पदार्थ दृष्टांत है क्योंकि स्वप्न चेतनात्मा ही पदार्थकार हो जाता है जो स्वप्न और मनोरथ के नगर का भीतर स्फुर होता है वह चेतन का ही स्वरण है चिरकार से अभ्यास होने के कारण यह जगत बाह्य नाम से ही व्यक्त होकर सत्य का सा है उस समय जैसी वासना वाला तो पति उस नगर में मरा था उसी भावना से युक्त होकर उसी पदार्थों को यही पर प्राप्त हुआ है वे प्राणी बार बार अनुभूत होते हुए भी उसी आकार के अन्य नहीं अन्य ही है इस राजा की चित्त सत्ता से ये स्वप्न और संकल्प की सेना की नाई सद्रूप ही है स्वप्न वस्तु से जाग्रत वस्तु की इतनी ही विलक्षणता है कि वह अभी अभी अभी, अभी संवाद रूप से सब पुरुषों के लिए समान रूप से अर्थ क्रियाकारिता में समर्थ है क्योंकि चंद्रमा की प्रादेशिका और इंद्रजाल आदि में भी सब सबसे असंवादी यथार्थ प्रती होती है पर वह सत्य नहीं है भला बतलाओ, बतलाओ तो सही जागृत पदार्थों की सत्यता कैसी उत्तर काल में बाधित होने से स्वप्न को यदि असत्य कहो तो जागृत में उक्त असत्यता समान रूप से विद्यमान है क्योंकि नाश और बाद होने पर वस्तु में कोई अंतर नहीं आता यदि यह कहो कि उत्तर काल में यानी जागृत में भंगूर होने से स्वप्न पदार्थ असत है ऐसा तो यह सारा ही जागृत जगत है इसलिए इस जागृत जगत में अनास्त क्या अधिक है स्वप्न में जैसे जागरूक असत रूप है वैसे ही जागरत में स्वप्न भी असत रूप है। जन्म समय में मृत्यु असत रूप है और मृत्यु समय में जन्म भी असमन्वय असमन है नाश में अवयवों की विशरणशील होने के कारण द्रव्य का विनाश होता है बाद में अनुभूति के बल से द्रव्य विनष्ट होता है इस प्रकार निमित्त भेद होने पर भी विसरण में विशेष नहीं है यह भाव है इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत है केवल भ्रांति मात्र ही प्रतीत होता है महाकल्पों का अंत होने पर और राजा और आज भी और आज भी और आगे भी यानी अतीत वर्तमान और अनागत युगों में भी जो कभी भी नहीं था नहीं है और नहीं होगा वह स्वरूपत नहीं है किंतु उसका कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म ही है अतः वही जगत है भाषमान अब्रह्म रूप जगत नहीं है उसी ब्रह्म में ये सृष्टि नामक भ्रांतिया विकास को प्राप्त होती है जैसे की आकाश में केशोन केशोनक यानी केशो का वर्तुलाकार गोला प्रतीत होता है पर वास्तव में वह आकाश से अतिरिक्त नहीं है आकाश रूप ही है यह सृष्टिया पर ब्रह्म में वास्तव में स्वरण से को भी नहीं सी प्रतीत होती होती प्राप्त होती है जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है वैसे ही परब्रह्म में यह सृष्टिया उत्पन्न होकर महापवन में धूलिकनों के समान लीन हो जाती है इसलिए तव अहम जगत इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रांति में प्रतित वाले मृगतृष्णा जल रूप तथा जलाए गए वस्त्र की भस्म के तुल्य प्रपंच में कौन सा आधार है विषय होने पर भ्रांतियां ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती वे भ्रांतियां परम पद रूप ब्रह्म ही है भाव यह है कि निर्विषय ज्ञानों का परस्पर और ब्रह्म से भेद करने कराने वाला कोई है नहीं इसीलिए वे ब्रह्म मात्र ही है जैसे घने अंधेरे में बालक को जो भूत की भ्रांति होती है वह अंधकार ही है भूत नहीं है वैसे ही जन्म मरण और मोह रूप इस जगत अज्ञान इस इस जगत अज्ञान ही है और उससे विस्तार को प्राप्त हुआ है यह सब महाकल्प से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से सब पदार्थों के बाद रूप वैज्ञानिक प्रलय से बाध्य है इस सब के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है जगत ब्रह्म से पृथक अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्म रूप होने के कारण अत्यंत असत्य भी नहीं है भाव यह कि अधिष्टान भूत ब्रह्म की सत्ता ही दृश्य के सत्य असत्य और संपूर्ण पक्षों को रोकती है अथवा यह जगत सत्य और असत्य दो रूप वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूप वाली नहीं हो सकती उन तीनों विरुद्ध पक्षों में ब्रह्म का विरोध के बिना संभव होने से यह जगत ब्रह्म ही है आकाश में परमाणु के मध्य में और द्रव्य आदि के अनुके अति अनुकी अति अंतरभाग में जहाँ जहाँ जीवाणुस्थित होता है वहां वहाँ इस जगत को अपना शरीर जानता है पहले अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उपासक मैं अग्नि हूँ इस प्रकार उपासना रूप अपनी भावना से क्रम से उदित हुआ यानी उपासना के फल रूप से आविर्भूत उष्णता का जैसा अनुभव करता है वैसे ही विशुद्ध चैतन्य आत्मा इस जगत को आत्मभूत देखता है जैसे सूर्योदय होने पर घर में त्रिश्रेणु घूमते हैं, वैसे ही परमाकाश में ये ब्रह्मांड रूपी त्रिश्रेणु घूमते हैं। जैसे वायु में स्पंद और आमोद यानी यानिगंध स्थित है और आकाश में शून्यता स्थित है वैसे ही स्थूलता से शून्य यह विश्व पर ब्रह्म में स्थित है अवयवों से शून्य ब्रह्म के आविर्भाव तिरोभाव उपादान त्याग स्थूल सूक्ष्म चर और अचर ऐसे भाग है इस समय साकार विश्व के निराकार ज्ञान के लिए उन्हें आपको वैसे वैसी अपनी आत्मा से अभिन्न से यानी आत्मा के अनवय से आपको जानना चाहिए इस प्रकार अपनी भावना के क्रम से उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है अन्य रूप से ब्रह्म में स्थित यह विश्व विश्व शब्द के अर्थों से रिक्त नहीं होगा भाव यह है कि विश्व शब्द का पर्यवसान पुराणार्थता में है और रिक्त नहीं हो सकता है रज्जो में सर्प भ्रांति के समान न यह सत्य है और न असत्य है किंतु है। से यह सत्य प्रदित होता है और विचार पूर्वक देखने से असत्य ही है भाव यह है कि से सत्य है नहीं होता और वस्तु तत्व का निर्धारण निर्धारणात्मक ज्ञान जो की मर्म ज्ञान से अनुभूत पदार्थ का बाधक है सत्य का निषेध नहीं करता जिससे की असत्य हो परम कारण ही स्वरूप भूत चैतन्य से माया से आवृत होने के कारण जीवत्व को प्राप्त हुआ अतः जीवत्व भी अनिर्वाच्य है रामचंद्र जी चिरकाल के विचार अभ्यास से हुए दृढ़ अनुभव से जीवत्व को वैसा ही स्पष्ट रूप से जानता है यह संसार सत्य हो अथवा सत्य हो चिदाश में ही, में ही यह स्फूरित हो रहा है चिदाकाश के सिवा अन्य कोई भी वस्तु कहीं भी सत नहीं है जीवाणु स्वेच्छा अनुभूतियों से इस जगत को रंजित करता है कुछ अनुभूतियाँ पूर्व अनुभूतियों से ही शीघ्र अनुभव में आती है कुछ पूर्व के पूर्व में अनुभव न होने पर भी समान प्रतीत होती है और कुछ कहीं पर असम असम ही प्रतीत होती है वे ही ये हैं, यो कभी कहीं पर अर्धसम भी वे प्रतीत होती है असत्य अनुभूतियाँ जीवाकाश में सत्य सी प्रतीत होती है वैसे ही कुल वाले वैसे ही सदाचार वाले वैसे ही उच्च जन्म वाले वैसे ही चेष्टा वाले वे ही मंत्री और पुरवासी तुम्हारी प्रति में आते हैं। वे परमार्थ आत्मा में वे ही हैं जो अत्यंत सत्य है और अपने अपने देश काल और चेष्टा की दृष्टि से तुल्य है जिसका आत्मस्वरूप सर्वगामी है ऐसा प्रतिभा यह स्थिति है ऐसी प्रतिभा यह स्थिति है राजा रूप आत्मा में जैसी स, यानी सर्वसाधारण के लिए सत्य सत्य पदार्थ वाली प्रतिभा उदित होती है वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओं के अदृष्ट से अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में सत्य संकल्प रूप प्रतिभा उत्पन्न होती ही है इसलिए पूर्वोक्त दोष के लिए अवकाश नहीं है पूर्वोक्त रीति से प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न होवी यह लीला तुम्हारे सर के शील सदाचारकूल और शरीर से युक्त प्रतीत होती है सर्वव्यापक संबित रूपी दर्पण में प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है वह जहाँ पर जैसी होती है वहाँ पर वैसी ही सदा उदित होती है उसका अन्य अन्यथा भाव कदापि नहीं होता सर्वांतरियामी ईश्वर की प्रतिभा जो भीतर है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है इसीलिए चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब होने से यह तुम्हारे सदृशित है त्पर्य यह, यह है कि उसी के बाह्य होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में सामान्य दृश्यता की उपत्ति होती है आकाश उसके अंतर्गत भूवन, भूवन के अंतर्गत पृथ्वी उसके अंतर्गत यह तुम मैं और राजा यह सब स्वभाव में यानी ही है इसी प्रकार और भी तत्वज्ञ पुरुष सब पदार्थों को चिदाकाश रूपी बिल्वफल की सत्ता मात्र जानते है वे सब चिदाकाश से अतिरिक्त नहीं है हे लीले, तुम भी वैसी ही जानो उक्त ज्ञान से स्वस्व भाव में स्थित होकर तुम यहाँ चौवालीसवासर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पैतालीसवासर्ग लीला को दूसरे वर रूप राजा पद्म की प्राप्ति तथा जीवों को अपने अपने संकल्पों के अनुसार फल प्राप्ति का वर्णन श्री सरस्वती जी ने कहा भद्रे तुम्हारा पति यह विधुरथ रणभूमि में देह का त्याग करो उसी अंतपुर में पहुंचकर राजा पद्मी वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी श्री देवी का यह वचन सुनकर देवी के सामने बैठी हुई उस नगर में रहने वाली लीला ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर देवी से कहा भगवती सरस्वती देवी कि मैंने नित्य ही पूजा परिचर्या की है सरस्वती देवी जब तक सदा रात में मुझे स्वप्न में दर्शन देती है, हे देवी, जैसी वह है ठीक वैसे ही आप हैं, अतः मालूम होता है कि वही आप है इसीलिए वरह ने दीन के ऊपर दया करके मुझे आप वर प्रदान दी कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स द्वितीय लीला के योगहने पर देवी सरस्वती जी ने उसके भक्ति भाव से किए गए ध्यान और पूजन का स्मरण कर प्रसन्न होकर उस नगर में रहने वाली लीला से यह कहा भद्रे तुम्हारी जीवन भर की अन्य भक्ति से जो कभी भी विच्छिन्न नहीं है हुई मैं तुमसे संतुष्ट हूँ तुम्हें जो इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांगो उस प्रदेश में रहने वाली लीला ने कहा हे देवी रणभूमि से देह का परित्याग कर जहाँ पर मेरे पति रहेंगे मैं इसी देह से वहाँ पर उनकी पत्नी होव श्री देवी जी ने कहा हे hey, पुत्री तुमने चिर चिरकाल तक अनन्य भक्ति से प्रचुर पुष्प धूप दीप युक्त पूजन सामग्री से मेरा सांग पूजन किया है अतः जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स तदनंतर उस वर के लाभ से उस देश में रहने वाली लीला ने लीला के संतोष से प्रफुल्लित होने पर उसकी स्थूल शरीर से पति प्राप्ति और मेरी स्थूल देह का त्याग कर पति प्राप्ति हुई यह अंतर कैसे इस संदेह से जिसकी चित्तवृत्ति चंचल हो गई थी ऐसी पूर्व लीला ने देवी से कहा हे देवी, जो लोग आपके वाले और उनके सब अभिष्ट शीघ्र ही सिद्ध होते है हे आपने सत्य कामता के बल से उसी स्थूल शरीर से मुझे गिरी ग्राम रूप इस लोकांतर में क्यों नहीं पहुँचाया श्री देवी जी ने कहा भद्रे मैं किसी का कुछ भी नहीं करती जीव स्वयं अपने संपूर्ण इच्छित पदार्थों को शीघ्र संपादित करता है संविन्न मात्र की अधिष्ठात्री देवी मैं आ, सरस्वती प्राणियों के के भावी को वरदान द्वारा प्रकाशित करती हो प्रत्येक जीव जीव में पूर्व जन्म काम कर्म और वासना से अविच्छिन्न शक्ति स्वरूपिणी तत्तत्कार्य का, तत्त की बीज भूत माया से संविलित जो चित शक्ति है वही फल का उत्पादन करती है जिस जिस जीव को जो शक्ति जैसे जैसे उदित होती है उस उसको वैसा वैसा फल देने वाली वह कर्मानुष्ठान की हेतु कामना के विषय रूप से स्पूरित होती है मेरी मेरी आराधना कर रही, तुम्हारी, तब यदि इस संसार में मेरी मुक्ति होती, तो क्या ही तो क्या ही अच्छा होता ऐसी चिरकाल तक जीव शक्ति उदित हुई भद्रे पूर्वोक्त भिन्न प्रकार से मेरे द्वारा प्रबोधित हुई तुम उक्त युक्ति से बोध द्वारा जिसका अज्ञान रूपी आवरण निकल गया है ऐसे निर्मल आत्म-आत्मवस्तीति रूप भाव को प्राप्त हो गई। मैं मुक्त होव इस प्रकार की भावना से चिरकाल तक युक्त तुम इस पूर्व प्रदर्शित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो अपनी चिटी शक्ति के प्रभाव से उस यानी सदाभावित अर्थ को ही प्राप्त हुई हो जिस जिस का पुरुष प्रयत्न चिरकाल वह समय पाकर उस उसको वैसा वैसा फल देता है अपनी चित शक्ति की तपस्या बनकर या देवता का रूप धारण कर से आकाश से फल गिरने की नाई फल देती है यानी मिथ्या रूप फल देती है स्व स्व संवित यानी जीव शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं दे सकती इसीलिए तुम जैसा फल चाहती हो वैसा कर्म करो कर्मानु कर्मानुसार ही फल मिल सकता है यह निश्चित है कि यानी चिदभाव, यानी सत्ता ही पहले रम्य की अथवा अरम्य यानी शास्त्र निषि जिस कर्म का विचार करता है और प्रयत्न करता है बाद में उसी की फल रूप श्री उदित होती है ऐसा तुम विचार करो और विचार से जो पवित्रतम पद हो पद है उसको जानकर उसमें स्थित हो वो सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग का विराट सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयान और रणभूमि में प्रवेश पूर्वक युद्धारम्भ का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर उस राजमहल के अंदर जब वे तीन लल्लाए इस प्रकार की बातचीत कर रही थी तब क्रोध के साथ घर से निकल निकला और जैसे चंद्रमा तारामंडल से परिवेषित होता है वैसे ही वह सेना रूप परिवार से परिवेष्ट हुआ उसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसनिध थे हार आदि आभूषण अपने अपने स्थानों में शोभा पा रहे थे वह जयकार की तुमल द्धनी के के के के साथ के समान घर से से निकला युद्धाओं को तत तत कार्य का आदेश देता हुआ मंत्रियों के मुह से के की की स्थिति या देश रक्षा व्यवस्था को सुनता हुआ और वीरगणों का निरीक्षण करता हुआ रथ पर चढ़ा सुमेरु पर्वत के शिखर के आकार के समान उस रथ का आकार था मोती और मणियों से वह विभूषित था और पांच पताकाएं उसमें फहरा रही थी अतएव तो वह उत्तम स्वर्गलोक के विमान के की जुता हुआ था वे घोड़े सुंदर गर्दन वाले अश्वो के संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त थे उत्तम जाति के थे फुर्तीले और दुबले पतले थे जब से यानी उड़ने के वेग से मानवे आकाश में देवताओं का प्रवहन कर रहे थे वेग में वायु को न सहने वाली अपनी विविध गतियों से अपने पिछले देह भाग को आगे के देह भाग से मानो ले जा रहे थे मानो आकाश को पी रहे थे संपूर्ण पूनम के चंद्र के समान चवरों की कांति से युक्त थे और अपनी हिम हिनाहट से दिशाओं के अंतराल को पूर्ण कर रहे थे तदुपरांत मदोन्मत्त हाथी रूपी मेघों के चिंघाड़ से बड़ा चढ़ा हुआ और पर्वतों के शिखरों में गुंजने से कठोर नगाड़ों का शब्द होने लगा उक्त ध्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किए गए कोलाहल से हथियारों से टकराने के प्रचुर मात्रा में हो रही रथ आदि में लगी हुई छोटी छोटी घंटियों की ध्वनियों से धनुष्यों की टंकारों से बाणों की सरसराहट से परस्पर के शरीर से टकराए हुए कवचों की झंझनाहट से जल जल रही अग्नि की कड़कड़ाहट से दुख भरी रोदन ध्वनि से योद्धाओं में से एक दूसरे को पुकारने से और बंदियों द्वारा वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए निंदा करने के युद्ध के बिना ही हुए मानसिक घाव के घाव से कातर हुए लोगों के रोदन से व्याप्त थी उसने संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी बिल को पत्थर के समान ठोस बना दिया था यानी सारा ब्रह्मांड मंडल उक्त ध्वनि से भर गया था और उसने दस दि, रूपी निकुंजों को पूर्ण कर दिया था अतएव वह भीषण ध्वनि हाथ से पकड़ने की योग्य सी हुई हे श्री रामचंद्र जी तदनंतर अति स्थूल बनकर आदित्य के मार्ग को ढांकने की इच्छा करने वाले भूमंडल की ही भूमंडल ही धूली के वेश से आकाश में उड़ने को तत्पर होकर उठा यानी आकाश में घनी धूली छा गई। उक्त धू दु, पटल से वह महान नगर मानव गर्भवास को प्राप्त हुआ रजोगुण की अधिक मात्रा वाले यौवनजय स्वाभाविक मूर्ता के नाई उक्त राजा से अंधकार निविड़ हो गया जैसे दिवस दिवस के आविर्भाव से दीपो की कांति नष्ट हो जाती है वैसे ही तारागन वही कहीं विलीन हो गए रात्रि में होने वाले चंचल भूत की कतार ने बल पकड़ा उस महायुद्ध को दो लीलाओं ने तथा राजा विदुरत की कन्या ने जिन्हे जिन्हें देवी सरस्वती ने दिव्य दृष्टि दी थी विदर्ण हो रहे हृदय से बड़े क्लेश से देखा जैसे एक मात्र समुद्र के जलप्रवाहों से बड़वानल शांत हो जाता है वैसे ही राजा विदुत के प्रयाण के अनंतर नगर को लूट खसोट रहे राजा सिंधु के सैनिकों के हथियारों और बाणों से उद्भूत हो रहे कटकट -कट शब्द शांत हो गए अपनी सेना को शत्रुवाहिनी के साथ भिड़ाने के लिए ले जा रहे राजा विद्वत्त को अपनी सेना और शत्रु सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हुआ जैसे अपने परो से उड़ा हुआ सुमेरु पर्वत एका, प्रवेश करे वैसे ही उसने भी शत्रु के और अपने बल का आनंद अंतर जाने बिना ही शत्रु के दलबल में प्रवेश किया राजा विदुरत के परबल में प्रविष्ट होने पर उपरांत चट चट शब्द के साथ साफ सुनाई दे रही ध्वनि होने लगी शत्रुओं की सेना के झुंड के झुंड जिन्होंने अपने हथियारों की कांति का मेघ बना डाले थे इधर उधर घूमने लगे अनेक शस्त्रास्त्र रूपी पक्षीगण आकाश का आश्रय कर यानी आकाश में उड़कर इधर उधर घूमने लगे जिन्होंने शत्रुओं के प्राण ले लिए थे अतएव पाप से मानो जो मलिन हो गई थी ऐसी शस्त्रों की चमचमाहट इधर उधर फैलने लगी शास्त्रों के परस्पर टकराने से शस्त्रों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुई आग अध काट की जलने लगी बाण रूपी धारा प्रवाहों की वृष्टि कर रहे वीर रूपी जलधर गर्जने लगे आरो के समान निष्ठुर हथियारों हथियार वीरों के अंग प्रत्यंगों में घूमने लगे तलवारों के प्रहार पटपट -पट शब्द के रूप से आकाश में उड़े शस्त्रस्त्रो की अग्नि रूपी दीपमालाओं से अंधकार तुरंत विनष्ट हो गया सारी सेनाए नूतन पान रूपी रोंगटो से व्याप्त हो गयी यम की आराधना रूप यात्रोत्सव के लिए कबंद रूपी नटो की पंक्तियाँ उठने लगी रणोत्सव की आभूषण रूप युवती पिशाचिया रण की भीषणता का खूब ऊंचे स्वर में गान करने लगी हाथियों के दांतों में परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए टंकार बड़ी तेजी से ऊपर आकाश में क्षेपणी से निकले हुए पत्थरों के महानदियां बहने लगी आधी द्वारा फेंके गए सुखे वनपत्तों के समान शव गिरने लगे मृत्यु की वृष्टि करने वाले रण रूपी बर्वत से लाल नदियां निकलने लगी खून के पनालों से धूल के कन शांत हो गए और हाथियों के टकराने से उत्पन्न अग्नि से अंधकार मीट गया एकमात्र युद्ध का ही ध्यान करने से अनोन की वानिया शांत हो गयी और मरने से के मरने के दृढ़ निश्चय से भय शांत हो गया शब्द शब्द शून्य भ्रम रहित अत वायु आदि से आकुल, आकुल रहित, मेघ के समान केवल युद्ध हुआ तलवार रूपी लहरों की टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी उसमें कटकट -कट शब्द के साथ बाण, बाण वृष्टि बह रही थी टकटक शब्द के साथ भूषुंडिया गिर रही थी झनझन शब्द के साथ महान महान शस्त्र टकरा रहे थे उक्त शस्त्रों में शस्त्रों से अतिरिक्त तिम, तिम शब्द से युक्त वह युद्ध हुआ सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सैतालीस सिंधु देश के राजा का शत्रु पर विजय पाने में हेतु कथन सूर्योदय और रण का क्रम वर्णन तथा दोनों राजाओं का विविध मंत्रास्त्रों द्वारा युद्ध वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी जबकि उक्त भीषण समर संगम हो रहा था दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती देवी से फिर यह पूछा हे देवी आपके संतुष्ट होने पर भी हमारे पति इस रणभूमि में जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त करते कृपया आकर कहिए श्री सरस्वती जी ने कहा पुत्रियों राजा विद्रथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय के लिए चिरकाल तक मेरी आराधना की थी राजा विदुरथ ने विजय की कामना से मेरी आराधना नहीं की थी इसीलिए यही विजय प्राप्त करेगा और राजा विदुरथ पराजित होगा संपूर्ण प्राणियों के हृदयांतर्गत संवित में ही संवित ही मैं हूँ उस जप्ती रूप मुझे जो जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है यानी काम कर्म और वासना के बल से बल देने में प्रवृत्त करता है तब उसका वैसा फल संपादन करती हूँ यानी तत तत्फल रूप से विवर्तित होती हो जो मुझे जैसा प्रेरित करता है उसके लिए मैं तत्फल स्वरूप होकर स्थित होती हो मेरा यह स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान अन्यथा नहीं है बाले राजा विद्रोह मैं मुक्त ही हो इस बुद्धि से मेरी जो की प्रतिभा रूपिणी है आराधना की है इसलिए वह मुक्त होगा राजा विदुरथ का शत्रु जो सिंधु नामक राजा है उसने स्वयं मैं जय से शत्रु को पीड़ित करूं इस संकल्प से मेरी पूजा की थी हे बाले इसलिए राजा विदुरथ उस देह को पाकर तुम्हारे और इस भार्या के साथ समय आने पर मुक्त होगा और इसका शत्रु राजा सिंधु इसको मारकर विजयी हो पृथ्वी तल में स्वयं राज्य करेगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स रामचंद्र जी दो देवियों कह रही थी कि रही तो सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखने के लिए मानो भगवान भास्कर उदयांचल में आरूढ़ हुए जिन तिमिर संघातो ने रात्रि में तारों की भांति राक्षस पिशाचारी जीव संघों को वरी रूपी विदुरथ की सेना की नाई प्रकट किया था वे न मालूम कहा चले गए नीला आकाश और पर्वत श्रेणिया धीरे धीरे प्रकट होने लगी संपूर्ण भुवन काजल के सागर में से निकाला हुआ रणभूमि में श्रेष्ठ वीरों पर रुद्र चटा की नाई शैलो पर सुवर्ण के द्रव समान सूर्य किरणें गिरी तदुपरांत आकाश और रणभूमि दोनों आकाश में उड़ी हुई और भूमि पर गिरी हुई वीरो की भुजाओ से ऐसे प्रतीत होते थे मानो उन्हें सर्प घूम रहे है परस्पर प्रभाव से दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बिखेरा है आकाश में उड़ रहे और भूमि पर गिरे हुए कुंडलों से आकाश और धरती तक ऐसा उनमें रत्न राशिया तालाब से प्रतीत होते थे हथियारों से मानव गेंड गेंडो से निबिड़ रूप से भरे से मालूम होते थे बानो से ऐसे लगते थे की मानो वे टिड्डियों के दल से व्याप्त हो रक्तकांति से वे स्थिर संध्या से युक्त से मालूम होते थे शवों शवों से से से सिद्ध से, हारो के हारों हारों सांप की केंचुल से भरे थे से सांप की केंचुल से भरे से, कवचों से प्रदीप्त और संकटग्रस्त से प्रतीत होते थे आकाश में उड़ रही और भूमि में गिरी हुई पताकाओ पता से मानो उनमें लताए लहलहा रही थी रही हो जंघाओ ने मानो उनमें वंदनवार बनाए गए हो हाथ और पैरों से वे पल्लव युक्त से प्रतीत होते थे बानों से शर के वन में वन के सदृश लगते थे शस्त्रों की किरणों से हरी धूब से हरे हरे भरे मैदान से प्रतीत होते थे शस्त्रों के समूहों से कीतकी के फूलों से युक्त से प्रतीत होते थे हथियारों के समूह से व्याप्त वे उन्मत्त भैरव से प्रतीत होते थे शस्त्रस्त्रो के टकराने से उत्पन्न हुई अग्नि से प्रफुल्ल अशोक के वन की तुल्य प्रतीत होते थे समुद्र की नाई घो घो महाशब्द वाले प्रातः काल के सूर्य से प्रतीत आयुध वाले भाग रहे सिद्ध नायकों से सौवर्ण नगराकार प्रतीत होते थे प्रास तलवार शक्ति चक्र रुष्टि और मुद्कों के उत्पन्न, उत्पतन और निपतन से आकाश प्रतिध्वनित हो रहा था बह रही रुदीर नदी के प्रवाह से शवों के जुन्द के जुन्द बहा बहाए जा रहे थे भूशुंडी शक्ति कुंद तलवार शूल तथा पत्थरों के उत्पतन और अनिपतन से आकाश और रणभूमि पट गई थी शूल और अनान्य शस्त्र शस्त्रास्त्रों के आघात से आछन्न कबंद वहां पर गिर रहे थे और काल की सदृष कराल तांडव करने वाले वेताल हल हलगल शब्द कर रहे थे परस्पर के युद्ध से अपने अपने योद्धाओं का विनाश हो जाने से शून्य रणभूमि में जैसे स्वर्ग में आकाश के चिन्ह भूत सूर्य और ये चंद्रमा दिखाई दे वैसे ही राजा विदुरथ और राजा सिंधु के प्रदीप्त और चंचल दो रथ दिखाई दिए वे दोनों रथ चक्र शूल भूषुंडी रुष्टि प्रास और अनान्य हथियारों से कचाकच भरे थे और उनमें प्रत्येक में एक एक हजार वीर सवार थे विस्तृत शब्द वाले अपने अपने पैतरों से अपनी इच्छा अनुसार घूमते थे उनके चितकार चित्कार युक्त महान पहिए से अनेक मृत और घायल सैनिक चूर चूर किए गए थे मदोन्मतः की चाल से वे रुधिर नदियों को जो केश रूपी से वाल से पूर्ण थी रथों के चक्र जिनमें चक्रवाक और जल में प्रतिबिंबित चंद्र थे तैरते थे उन्होंने चल रहे पहियों के आघात से हुई व्यथावकश घायल हाथियों को गिरा डाला था उनमें मणि और मोतियों की झनका ही रण में प्रवृत्त कबूरो के यानी रथ के अग्रभाग के शब्द हो रहे थे वायु के आघात से फर रही पताका के अग्रभाग में पटपट -पट शब्द हो रहे थे जिन वीरों के सैनिक कातर थे ऐसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहे थे वे रणभूमि में चल रहे भाले पानो शक्तियों, प्रासों, कीलों और चक्रों की धाराओं को उगल रहे यानी वृष्टि कर रहे थे रणभूमि के कुंडल के समान अलंकार अलंकार रूप रथों के परिवर्तन रूप मंडल में एक क्षण भरावृत कर युद्ध में वे दोनों सम्मुख परस्पर की क्रिया के व्यत्यास से शोभित होते थे बाण रूपी धारा समूह और प्रास रूपी ओलो के गिर, गिराने और उनके और उनको सहने के लिए की गई ध्वनि होने पर दोनों ही परस्पर तरंगित सागर और मेघों की नाई गर्जते थे परस्पर आघात प्रतिघात हो कर रहे उन दोनों भूमि के नरश्रेष्ठों के पत्थर के मुसल के सदृश बाण आकाश में फैलते थे उन बानों में से कुछ के मोह तलवार के सदृश थे कुछ के मोह मुदकर के सदृश थे कुछ के मोह चक्रों के तुल्य थे कुछ के मोह कुल्हाड़ों के सदृश थे कुछ के मोह शूल और शिलाओं के सदृश थे कुछ के मुह त्रिशूलाकार और कोई महाशिला के समान स्थूलाकार थे वे सब बाण आकाश में फैलते थे उस समय प्रलयकालीन कालीन वायु से गिराए गए पत्थरों के समूहों की नाई बाण पर गिरते थे सिंधुराज और विधुरथ का परस्पर सम्मिलन प्रलय काल में बढ़े हुए दो समुद्र के परस्पर सम्मिलन विलास की तुल्य हुआ सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग सिंधु और विदुरथ के संग्राम का जो कि विचित्र माया को उत्पन्न करने वाले मंत्रास्त्रों से विश्व को मोहित करने वाला था विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी राजा विद्रुत सामने खड़े हुए उन्नतमस्तक राजा सिंधु को पाकर माध्यान कालीन सूर्य की तुल्य, सूर्य के तुल्य कोप से व्याप्त हुआ जैसे प्रलयकालीन वायु का काघात सुमेरु, सुमेरु के तन को टंकार से युक्त करता है वैसे ही राजा ने अपने धनुष को जिसने चिरकाल से दिख को मुखरित कर रखा था टंकार से युक्त किया या ताना जैसे प्रलय कालीन सूर्य अपनी किरणों को छोड़ता है वैसे ही रोष के आवेग से प्रवृत्त राजा ने रूपी स्वरूपरात्रि में बंधे हुए की परंपरा को छोड़ा उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण जाता था पर वह आकाश में जाते जाते हजार हो जाता था और लाख होकर गिरता था राजा सिंधु की भी शक्ति और हस्तलाघव राजा विरुद्ध के समान ही थे उनकी ऐसी आश्चर्यमय में धनुर्युद्ध में कुशलता स्वाभाविक नहीं थी किंतु वर देने वाले भगवान श्री विष्णु के वरदान से वह प्राप्त हुई थी प्रलय वज्रों की नाई प्रचंड शब्द करने वाले मुसलाकार मुसलनाम के उन बानों ने आकाश तल को आच्छन्न कर दिया आकाश में शब्दाजमानसो ने सोने के बाणों की कतार प्रलय पवन से पीड़ित अतएव शब्द कर रही और गिर रही तारावली के समान शोभित हुई जैसे समुद्र से जल प्रवाह सदा निकलते रहते हैं और जैसे सूर्य से किरणें निरंतर निकलती रहती है वैसे ही राजा विदुरत से बाणों की मुसलाधार वृष्टि निरंतर निकलती रही विदुरत से वे ऐसे निकलते थे जैसे आधी से खूब हिलाए गए महावृक्ष से फूल गिरते है जैसे खूब तपाए गए और पीटे गए पिंडो से चिनगारियां निकलती है जैसे वृष्टि करने वाले मेघ से धाराएं निकलती है जैसे झरने से जलकन निकलते हैं और जैसे उसके नगर में पूर्वोक्त अग्नि महादाह से चमक चमकदार चिनगारिया निकले उन दोनों योद्धाओं ने धनुषों के चट चट को सुन रही दोनों सेनाएं शांत सागर के समान स्तब्ध हो गई जैसे सागर की ओर गंगा प्रवाह बहते हैं वैसे ही शुद्ध में राजा सिंधु की ओर घर घर शब्द से युक्त वेग वाले बाणों के प्रवाह बहते थे धनुष्यूपी मेघ से चमक रहे सोने के फाल फाल वाले बाणों की वृष्टि शव शव शब्द करती हुई निरंतर निकलती थी उस नगर में रहने वाली लीला ने राजा सिंधु को भरने के लिए जा रहे बाणों की गंगा से उस प्रवाह को झरोके से देखकर और उस बाण संगीत से अपने पति में विजय की आशा कर मारे आनंद से विकसित मुखारिंद वाली होकर देवी किसे निम्न लिखित वाक्य कहा हे hey देवी आपकी जय हो यह हमारे स्वामी विजय प्राप्त कर रहे है आप देखिए इस बाण वृष्टि से और की तो बात ही क्या है क्या है मेरू भी चूर चूर हो सकता है पति में गाढ़ प्रेम होने के कारण आकुलता पूर्वक उसके ऐसे करने तथा युद्ध दर्शन में व्यग्र दो देवियों के मनुष्य देह में आत्मबुद्धि करने वाली उस नगर में निवास करने वाली लीला के ऊपर हंसने पर जैसे जहनू ऋषि ने गंगा जी को पी डाला था वैसे ही सिंधु रूपी बड़वानल ने अगत्य स्थानापन्न हुई बाण रूपी दाह से राजा विदुरत के बाण सागर को पी डाला राजा सिंधु ने अपनी बान वृष्टि से उस बाण समूह रूपी महामेघ को कणश काट कर फिर उसे महीन धूली बनाकर आकाश रूपी सागर में फेंक दिया जैसे बुझे हुए दीपक की गति नहीं जानी जाती यानी दीपक कहा गया यह ज्ञात नहीं होता वैसे ही उस बाण समुदाय की गति किसी को ज्ञात नहीं हुई राजा सिंधु ने बणो की उस वेगवती वृष्टि को तहस नहस कर रण में अतिशय अनुराग होने से शरीर रूपी जल को धारण करने वाली सैकड़ो शवों से युक्त मेघ को आकाश में फैलाया जैसे प्रलयकालीन कालीन मत्त पवन साधारण मेघ को उड़ा देता है वैसे ही राजा विदुरथ ने भी उसे अपने उत्तम उत्तम बणो से तुरंत उड़ा दिया दोनों राजाओं ने इस प्रकार बान वृष्टि से प्रहार और प्रतिहार से प्रतिकार से एक दूसरे के अस्त्र को व्यर्थ करने से और एक दूसरे को लक्ष्य बनाने से एक प्रहर बीता दिया तदुपरांत राजा सिंधु ने ग्धर्व की मित्रता से प्राप्त विमोहनास्त्र का में संधान किया उससे विद्रत के सिवा उसके पक्ष के सब लोग मोह को प्राप्त हो गए विमोहनास्त्र से राजा विदुरत के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और वस्त्र अस्त हो गए थे मोह से वचन नहीं निकलता था मुह और नेत्रों में विषाद छा गया था तथा वे मृत से, से हो गए थे संधान से प्रात काल में कमलनी की नाई सब लोग जाग उठे तब तो जैसे सूर्य मंदे, मंदेह नाम के राक्षस पर क्रुद्ध होता है वैसे ही राजा सिंधु विदुरथ पर क्रुद्ध हुआ यानी लाल पीला हुआ तदनंतर उसने भीषण नागास्त्र उठाया जो कि पाश बंधन द्वारा दुखदायी था नागास्त्र से आकाश पर्वताकार सांपों से व्याप्त हो गया मृणालो से जैसे तालाब विला, विलास को प्राप्त होता है वैसे ही सफेद सांपों से भूमि विलसित हुई सबके सब पर्वत काले सर्प रूपी कम्बलों से आच्छन्न हो गए ये सभी पदार्थ विष की गर्मी से खेद को प्राप्त हुए और पर्वतोत्ता बनो की विशालता से युक्त भूमि व्याकुलता को प्राप्त हो गई। विष की विषमता से के सूचक आग की चिंगारियों से पूर्ण और हिम हिमशीतल तथा स्निग्ध पदार्थों को भी रोके और गर्म कर देने वाली वायु भस्म से पृथक किए गए अंगारों से व्याप्त होकर बहते थे तदनतर महास्त्रवे राजा विद्रुत ने सौपर्ण यानी अस्त्र को उठाया अस्त्र से पर्वतों की गरुड़ उदित हुए। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को नी सर्पमय बना दिया सब दिशाएं उनसे छा गई और परो द्वारा पर पर्वतों के तुल्य अपने उड़ने के वेग से उन्होंने प्रलय काल का वायु उत्पन्न कर दिया अपने श्वास के वेग से फुफक्कार मार रहे सांपों को खींच लिया तथा महान घुरघुर शब्द से समुद्र की कुछ हिस्सों को भर दिया था जैसे महामुनि श्री अगस्त्य जी ने भूमि को भरने वाले कष्ट के साथ इधर उधर सरग रहे चंचल प्रवाह वाले समुद्रों को पी डाला था वैसे ही उस गरुड़ास्त्र ने भूमि को आच्छ करने वाले इधर उधर कष्ट के साथ सरग रहे सर्वरूपी प्रवाह को पी डाला काले सर्प रूपी से निर्मुक्त भूमंडल ऐसा शोभित हुआ जैसे कि वराह भगवान द्वारा चिरकाल से वारी राशि से हुआ हुआ शोभित था। तदुपरांत तो वह गरुडों की महती वाहिनी जैसे वायु के झोंकों से दीप समुदाय अदृश्य हो जाता है जैसे शरद ऋतु से मेघ मंडल लुप्त हो जाता है जैसे वज्र के भय से पक्ष युक्त मैनाक आदि पर्वत संगात सामने से अदृश्य हो जाता है जैसे स्वप्न नगर लुप्त हो जाता है और मनोरथ से कल्पित नगर तथा जल प्रवाह या नगरों की परंपरा विलुप्त हो जाती है वैसे ही न मालूम कहा चली गई? तदुपरांत राजा सिंधु ने अंधा बनाने वाले अंधकार को पैदा करने वाले तमोस्त्र की सृष्टि की उससे काला और शीला, शीला के मध्य के समान घना अंधकार बढ़ा अंतरिक्ष और भूमि मंडल के मध्य में फैला हुआ वह घना अंधकार एकमात्र सागर सा हो गया उसमें दोनों राजाओं की सेनाएं सी और उनके अंग प्रत्यंग में लगे हुए मणिगण प्रसार के जगत स्याही के पंक से पंक से आ, पंक के सागर के तुल्य हो गया और अंजन पर्वत के उपादान रूप धूलिकनों के साथ उत्पन्न हुआ प्रलयवायु प्रलय वायु वायुओं से व्याप्त सा हो गया सब लोग मानो अंधे कुए में गिर रहे थे चारों दिशाओं के कल्पांत काल की गए थे। तदुपरांत मंत्रों में श्रेष्ठ राजा विद्रत ने ब्रह्मांड मंडल में दीपक तुल्य प्रकाश करने वाला सूर्यास्त्र की सृष्टि कर गुप्त मंत्रणा की कोई कोई अपेक्षा किए बिना ही जगत को सचिष्ट कर दिया तदनंतर सूर्य रूपी अगस्त्य ने अपने किरणों से अंधकार के सागर को ऐसे पी डाला जैसे ऋतु काले मेघों को पी डालती है। अंधकार रूपी वस्त्र से, उन्मुक्त सुंदर से, युक्त निर्मल रहित से संपन्न कांताओं की नाई राजा के सन्मुख सुशोभित हुई उनके मध्य में सज्जनों के अंतकरण में लोभ रूपी काजल समूह से मुक्त बुद्धि के समान संपूर्ण वन पंक्तिया प्रकट हो गयी तदनंतर क्रोध से व्याकुल राजा सिंधु ने एक क्षण में महाभयंकर राक्ष शास्त्र का प्रयोग किया राक्ष शास्त्र के प्रयोग से दसो दिशाओं से बड़े भयानक और कठोर वन राक्षस निकल आए वे पाताल में रहने वाले दिग्गजों की फुफ, फुफक्कार से विक्षुब्ध सागरों के तुल्य थे उनकी जटाएं कपिल रंग की और ऊपर को खड़ी थी चट, चट शब्द कर रहे थे उनकी भीषण जीप लप रही थी अतएव वे ऊपर उठने वाली लाल ज्वालाओं से युक्त चटचट -चट शब्द कर रही थी जिसमें काली कराली मनोज सुलोहिता आदि साध उग्र ज्वालाएं लपलपा रही थी ऐसे गीले काट वाली अग्नि के समान धूम्र वर्ण के थे वे आकाश में जलभौरी की नाई घूमते थे भीषण चित्कार शब्द टंकार करते थे अतएव वे अग्नि के संताप से युक्त और महान धुए से चंचल उल्म के समान सदृश थे रूपी मृणालों से आक्रांत मुखो से और कीचड़ से मलीन चक्षु और इंद्रियों से युक्त रोम रूप सेवाल से युक्त शरीर वाले वे खराब पल्लवों के तटों तटो किनाई उदित हुए थे खराब आ, खराब पल्लवों के तट मृणालों और कीचड़ तथा कमल कट्टों से व्याप्त रहते है और सेवाल भी उनमें रहता है जैसे सघल सजल मेघ गरजता है सूर्य चंद्र तारे आदि ज्योतियों की को निगल जाता है और बिजली से युक्त होता है वैसे ही गरज रहे और लोगों को निगल रहे मानव जगत को निगलने के लिए ब्रह्म द्वारा रचे गए से वे जटा जटा जा जटाजाल रूप बिजली से युक्त थे इसी समय युद्ध भूमि में लीलापति राजा विद्रथ ने दुष्ट भूतों का विनाश करने वाला नारायणास्त्र प्रयोग करने के लिए उठाया इस श्रेष्ठ अस्त्र के उदित होते ही सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार हो जाता है वैसे ही राक्षसो की वे विविध शास्त्रास्त्र परंपराए गयी नारायणस्त्र के प्रयोगों से तीनों भुवन राक्षसो की महति सेना से शून्य हो गये अतएव जैसे शरद ऋतु के मेघों मे मे मे से निर्मुक्त अतएव निर्मला आकाश शोभित होता है वैसे ही राक्षस सेना शून्य त्रिभुवन शोभित हुआ तदनंतर राजा सिंधु ने अग्नि यास्त्र, जिसने आकाश को प्रज्वलित कर दिया था छोड़ा उस दिशाएं प्रलय कालीन अग्नि से जलाई गई सी जलने लगी धूम्र रूपी मेघों के संघात से आच्छ संपूर्ण दिशाएं आकाश में गुंथे हुए पाताल से अंधकार से आकुल सी हो गई। जले हुए पर्वत सोने से सोने के से लगते थे और फूले और फूले हुए और अत्यंत घने चंपा वृक्षों के वनो से युक्त से लगते थे आकाश पर्वत और दिशा मंडल मृत्यु के उत्सव में कुमकुम -कुम कुम -कुम से कुमकुम से सींची गई मालाओं की नाई अग्नि की ज्वालाओं के जाल से जटिलता को प्राप्त हो गए यानी व्याप्त हो गए हजारों आकार वाले नौका बेगो से सागर से आए हुए और आकाश चुंबे बड़वानल से मानो जगत के अग्नि रूपी अद्वैत की संभावना करती हुई जनता जलाई गई राजा विद्रथ ने आग्नेय अस्त्र को जीतकर रिपु सिंधु पर भी जैसे यह अस्त्र प्रहार करे वैसे पूजा करके वारुण वारुणाअस्त्र का प्रयोग किया उस अस्त्र के प्रयोग से शरो के मार्ग के अवकाश में दसो दिशाओं से चारों ओर के अंधकार की प्रवाह की नाई द्रव रूप पर्वतों की नाई आकाश के भग की नाई स्थिर गति बादलों की नाई महासागर की नाई और ऊपर से नीचे को लुढ़ी गई कुल पर्वतों की चट्टानों की नाई जल प्रवाह आने लगी वे जल प्रवाह क्या थे मानो बानो के मार्ग आकाश में उड़े हुए तमाल वृक्षों के झुंड थे आपस में एक दूसरे के दे एक दूसरे से पिरोई हुई रात्रिया थी लोकालोक पर्वत की तलहटी से निकले हुए काजल की रूपी थे। आकाश के अंधकार थी, थी जिनकी स्वभावतः विशाल देह महान भुर शब्द के वेग से और भी अधिक बढ़ गई थी जैसे भुवन काली रात संध्या को शीघ्र ही पी है वैसे ही जल संघात ने उस अग्नि घात को पी डाला जलराशि ने महान विस्तार को प्राप्त उस अग्नि को पीकर जैसे व्याप्त होती हुई निद्राश्रम से श्रांत शरीर को भर देती है वैसे ही पहले ज्वालाओं से व्याप्त भुवन को भर दिया पूर्वअस्त्र द्वारा की गई अपनी मलिनता को हटाने वाले तथा उनसे विरुद्ध के ने परस्पर माया मायक अस्त्र मोह किए जिन्हें वे अपने सामने स्वयं देखते थे और शत्रु के विनाश रूप फल द्वारा उनका अनुभव भी करते थे तदनंतर जल से राजा सिंधु ने सिंधु के अपनी सेना की रक्षा करने वाले अस्त्र शस्त्र समूह और श्रेष्ठ योद्धा तीन को वह चले और राजा सिंधु का रथ भी जल प्रवाह में तैरने लगा इसी बीच राजा सिंधु को क्षेपणास्त्र क्षेपणा शो, का स्मरण हुआ उसने आपत्ति से बचाने वाले तथा देव से प्राप्त शर रूपी शोषणास्त्र का धनुष्य में संधान किया सूर्य के उदय से रात्रि की नाई शोषणास्त्र से जलमयी माया शांत हो गई जो मर चुके थे वे मरे ही रह गए किंतु भूमि तल सुख गया तदनंतर मूर्ख के क्रोध के सदृश लोगों को क्लेश पहुंचा रहा सूर्य ताप जो कि सुखे हुए पत्तों से इधर उधर चारों ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक कठोर हुआ था, खूब बढ़ने लगा दिशाओं की चमचमा रहे सुवर्ण के द्रव्य की नाई सुंदर शरीर शोभा ऐसी भली मालूम होती थी मानो राजाओ की उत्तम स्त्रियों के शरीर में लगा हुआ केसर का अंग हो शोषणास्त्र से राजा सिंधु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु की वनाग्नि के खूब संतप्त कोमल कोमल पल्लवों की नाई ताप से होने वाले मूर्छा को प्राप्त होने लगे तदुपरांत रणभूमि की भयंकरता के बढ़ने पर राजा विदुरथ ने क्रेंकार यानी प्रत्यंचा शब्द की शोभा से व्याप्त धनुष्य को तानकर कर उसमें पर्जन्यस्त्र का अनुसंधान किया एक स्थान में ढेर लगाकर रखी हुई रात्रियों की नाई जलपूर्ण होने के कारण मंदगामिनी मेघपंक्तियां पंक्तियां के आकाश में उड़ने की लीला से उदित हुई उत्त मेघ पंक्तिया से नमने, नमने के कारण उन्नत नहीं थी गर्जन और तर्जन से उनका गमन बड़ा उद्दा, उद्दाम था तिरछे विस्तार से अमंथर और स्वाभाविक विस्तार से कुंठित गति की नाई संकुचित संपूर्ण दिशा मानो उनके कुंडल हो गए थे विकिरण, जल बिंदु और शीतलता से सुखदायक मेघाडम्बर को भिन्न करने वाले और मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त वायु बहने लगी। अपसराओं के कटाक्ष विक्षेप की तुल्य चपल बिजली आकाश में ऐसी चमकती थी मानो सोने के साफ किसी बहुत बड़ी आपत्ति से बड़ी उतार वाली बड़ी उतावली के साथ निकल रहे हो दिशाएं जिनकी कंदराए मेघों के गर्जन की गर्जन की बड़ी चढ़ी प्रतिध्वनियों से व्याप्त थी और जिनमें मेघ गर्जना मेघ गर्जन, गर्जन सुनने के पश्चात हमारे सामने यह कौन गरज रहा है क्रोधपूर्वक सामने दौड़े हुए हाथियों सिंहों और रिछो के प्रति के से विपुल कोलाहल हो रहा था घूमने लगी ओले गिरने की कष्टदायक ट्वनियो से कठिन खूब वेग वाली वृष्टि बड़ी बड़ी मुसलाधारो से गिरने लगी वह दृष्टि क्या थी वर्मस्थान और नसों को तोड़ने का ध्वनियों से कठिन यम की ही दृष्टि थी पहले मेघों के युद्ध के लिए मानो शूर वीरता को धारण किया हुआ सा अग्नी, अग्नी के तुल्य शर्मा शर्म पृथ्वी की बाष्प पाताल से निकली तदुपरांत परमात्मा के बोध रूप निरतिशयानंद प्रवाह से सांसारिक वासनाओं की नाई मृग को पैदा करने वाली आतपसताप आतप यानी प्रचंड सूर्य प्रकाश परजन्यास्त्र से एक पलक भर से में शांत हो गया सारा भूमंडल की चढ़ से सन गया ही उसमें चलना भी दूबर हो गया। राजा सिंधु जलधाराओं से ऐसा पूर्ण हो गया जैसे कि जल राशि से समुद्र भर जाता है यो जलधाराओं से व्याप्त सिंधु राजा ने वायव्यस्त्र का प्रयोग किया वायव वायव्यस्त्र ने आकाश रूपी कोटर को वायु से पूर्ण कर दिया और वह स्वयं प्रलय काल के दृत्य में मत और गा रहे भैरव के सदृश भीषण था यानी उसमें साय साय शब्द और कंपन प्रचुर मात्रा में हो रहा था दसो दिशाओं में प्रबल आंधी बहने लगी जैसे वस्त्र गिरने से लोगों के शरीर में दर्द होता है वैसे ही उक्त आंधी ने प्राणियों के अंगों को व्यथित कर डाला बड़ी बड़ी शिलाओं के टुकड़ों के टुकड़ों को तोड़ फोड़ डाला योद्धाओं के प्रलय काल की सूचना करने वाले एवं योद्धाओं के प्रतियोदाओं द्वारा किए गए बड़े बड़े टंगारों से यानी शिलाओं को तोड़ने की ध्वनियों से टंगवाले से अर्थात पत्थरों को तोड़ने की हथियारों से युक्त सी थी अड़तालीस वासर्ग समाप्त